महाभारत शांति पर्व दशाधिक दशाधिकततमोध्याय सदाचार और ईश्वर भक्ति आदि को दुखों से छूटने का उपाय बताना युधिष्ठिर्वाच क्लिश्यमे सुभूत सूत भावस्तः दुर्गान्या जगत के जीव भिन्न भिन्न भावों के द्वारा जहाँ तहाँ नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं अतः जिस उपाय से मनुष्य इन दुखों से छुटकारा पा सके वह मुझे बताइए आश्रमेथोक्तम वर्तन ते सत्मा दुर्गान्यति तरही कहा राजन जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक-ठीक बर्ताव करते हैं वे दुखों के पार हो जाते हैं ये दम्हा नाचरंति स्म ये मृत्यु संयता दुर्गा जो दम्भयुक्त आचरण नहीं करते उनकी जीव का नियमानुकूल चलती है और जो विषयों के लिए बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं वे दुखों को लांघ जाते हैं प्रत्याहुण निंसनते च हिंसिता प्रयक्षनते नाचंते दुर्गा जो दूसरे के कटु वचन सुनाने या निंदा करने पर भी स्वयं उन्हें उत्तर नहीं देते मार खाकर भी किसी को मारते तथा स्वयं देते हैं परंतु दूसरों से मांगते नहीं वे भी दुर्गम संकट से पार हो जाते हैं। स्वाध्याय दुर्गा जो प्रतिदिन अतिथियों को अपने घर में सत्कार पूर्वक ठहराते हैं कभी किसी के दोष नहीं देखते हैं तथा नित्य नियम पूर्वक वेदादी सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते हैं वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। माता तरंत जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं और दिन में कभी सोते नहीं है वे सभी दुखों से छूट जाते हैं ये वा पापम न निक्षिप्त दंडा भूते जो मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं वे भी संकट से पार हो जाते हैं ये न लोभान राजा रो रजसान्विता परि रक्षित जो रजोगुण संपन्न राजा लोभवश प्रजा के धन का अपहरण नहीं करते हैं और अपने राज्य के सब ओर से रक्षा करते हैं वे भी दुर्गम दुखों को लांग जाते हैं श्वे सुधार तेना अग्निहोत्र अग्निहोत्रो दुर्गाति तर जो गृहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री के साथ धर्मानुकूल समागम करते हैं वे दुखों से छूट जाते हैं आह वे ये शूरा त्यक्वा मरण जम भयम धर्मेण जयमीक्षते दुर्गाति तरंति जो सूर्य युद्धस्थल में मृत्यु का भय छोड़कर धर्म पूर्वक विजय पाना चाहते हैं वे सभी दुखों से पार हो जाते हैं ये वदंते हैं सत्या प्राण त्यागे प्युपास्थितय प्रमाण भूता भूता राम दुर्गा अति तरंत जो लोग प्राण जाने का अवसर उपस्थित होने पर भी सत्य बोलना नहीं छोड़ते वे संपूर्ण प्राणियों के विश्वास पात्र बने रहकर सभी दुखों से पार हो जाते हैं ये जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते जो सदा मीठे वचन बोलते और जिनका धन सत्कर्मों के लिए बना हुआ है वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं अन्य विप्रा कुरुवते तपो तपसो दुर्गान्यति तरंत जो अनाध्याय के अवसरों पर वेदों का स्वाध्याय नहीं करते और तपस्या में ही लगे रहते हैं वे उत्तम तपस्वी ब्राह्मण दुस्तर विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं तपस्या तपस्ंति कौमार ब्रह्मचारीण विद्या वेद व्रत स्नाता दुर्गाति तर जो तपस्या करते कुमार अवस्था से ही ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर रहते और विद्या एवं वेदों के अध्ययन संबंधी व्रत को पूर्ण करके स्नातक हो चुके हैं वे दुस्स दुखों को तर जाते हैं ये च संसान तरज सत्वे स्थित महात्मा रो जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हों तथा जो विशुद्ध सत्वगुण में स्थित हैं वे महात्मा दुर्लंघ संकटों को भी लांग जाते हैं ये न कस्य त्रसते न त्रसन्ते ही कस्य महात्मा समोधो को दुर्गाति तरंति जिनसे कोई भयभीत नहीं होता जो स्वयं भी किसी से भय नहीं मानते तथा तो जिनके दृष्टि में यह सारा जगत अपने आत्मा के ही तुल्य है वे दुस्तर संकटों से तर जाते हैं पर स्त्रिया न तप्य ये संत पुरुष शवा ग्राम्यादर्था निवृत्ताच दुर्गाति तर जो दूसरों की संपत्ति से ईर्षाव जलते नहीं हैं और ग्राम्य विषय भोग से निवृत्त हो गए हैं वे मनुष्यों में श्रेष्ठ साधु पुरुष विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं देवां सर्वान्देवाणमस्यन्ते सर्वधर्माश्चते ये श्रद्धाना शांत दुर्गा तरन्त जब सब देवताओं को प्रणाम करते और सभी धर्मों को सुनते हैं जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है वे संपूर्ण दुखों से पार हो जाते हैं ये न मानित मानयते च ये पराण मान्य मना नमस्यंते दुर्गा ते जो दूसरों से सम्मान नहीं चाहते जो स्वयं ही दूसरों को सम्मान देते हैं और सम्माननीय पुरुषों को नमस्कार करते हैं वे दुर्लघ संकटों से पार हो जाते हैं ये श्राद्धां कुरंते तिथ्याम तिथ्याम प्रजाति विशुद्धे न मन सा दुर्गा जो सनातन की इच्छा रख कर जो संतान की इच्छा रखकर प्रत्येक तिथि पर विशुद्ध हृदय थे पितरों का श्राद्ध करते हैं वे दुर्गम विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं ये क्रोधम संत क्रोधाम संसम चाहिए न च कुप्यंत भूता नाम दुर्गान्यति तरह जो क्रोध को काबू में रखते हैं क्रोधी मनुष्यों को शांत करते और स्वयं किसी भी प्राणी पर कुपित नहीं होते हैं वे दुर्लंग से पार हो जाते हैं मधुमानसम च ये नित्यम वर्जयंते मानवाह जन्म प्रभृति मध्यम चुर्गान्यति तरह जो मानव जन्म से ही सदा के लिए मधु मांस और का त्याग कर देते हैं वे भी दुस्सर दुखों से छूट जाते हैं यात्रार्थम ये साम तरंतिते। जिनका भोजन स्वाद के के लिए लिए नहीं जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए होता है जो संयना की तृप्ति के लिए नहीं संतान की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं तथा जिनकी वाणी केवल सत्य बोलने के लिए है वे समस्त संकटों से पार हो जाते हैं ईश्वरम भूता जगत प्रभुवाप्यम भक्ता नारायण दुर्गाति तर जो समस्त प्राणियों के स्वामी तथा जगत की उत्पत्ति और प्रलय के हेतु भगवान नारायण में भक्तिभाव रखते हैं वे दुखों से तर जाते हैं, या वेद्रता च मित्र चात युद्ध ये जो कमल पुष्प के समान कुछ कुछ लाल रंग के नेत्रों से सुशोभित पीताम्बरधारी महाबाहू श्री कृष्ण है जो भाई मित्र और संबंधी भी है। यही साक्षात नारायण है या लोका चरम परिवेशन प्रभु प्रभुर चिंत्यात्मा गोविंद पुरुषोत्तम इनका स्वरूप अचिंत्य है ये पुरुषोत्तम भगवान गोविंद इन संपूर्ण लोगों को इच्छा पूर्वक चमड़े की भाती आच्छादित किए हुए हैं स्थित प्रियनो पुरुषोत्तम शुरुष प्रवर जुधिर वे ही ये दुर्धर्ष वीर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण साक्षात वैकुंठ धाम के निवासी श्री विष्णु है राजन ये इस समय तुम्हारे और अर्जुन के प्रिय तथा संसाधन में संलग्न है या एनम हैं भक्ता नारायण हरि ते तरह दुर्गा चात्रा ते विचारण जो भक्त पुरुष यहाँ इन भगवान श्री हरि नारायण देव की शरण लेते हैं वे दुस्तर संकटों से तर जाते हैं इस विषय में कोई संशय नहीं है अस्मन्पित कर्मा भारत कृष्ण ही कमलपतलाक्षे दुर्गाति तर भारत जो इन कमल नयन श्री कृष्ण को संपूर्ण भक्ति भाव से अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हैं वे दुर्गम संकटों को लांघ जाते हैं ब्रह्मांडम लोक कर्ता नमस्यंति सत्पतिम यभ्यम क्रतुम हृदय दुर्गा तेतरते जो यज्ञों द्वारा आराधना के योग्य है उन साधु प्रतिपालक विश्वविदाता भगवान ब्रह्मा को जो नमस्कार करते हैं वे समस्त दुखों से छुटकारा पा जाते हैं यम विष्णुरीन्द्र शंभस ब्रह्म लोक पिता सुमंत विविधयि स्त्रोत्री देवते वम महेश्वर तमार्चयती ये शस्व दुर्गाति तर विष्णु इंद्र शिव तथा लोक पितामह ब्रह्मा नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जिनके स्तुति करते हैं उन देवाधिदेव परमेश्वर की जो सदा आराधना करते हैं वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं दुर्गाति तरण ये च पठंते श्रावयंत च विप्रेभ्यो दुर्गाति तरंत जो लोग इस दुर्गा तरल नामक अध्याय को पढ़ते और सुनते हैं तथा ब्राह्मणों के सामने इसकी चर्चा करते हैं वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं कृत्य समुद्देश मयानघ निष्पाप इस प्रकार मैंने से से उस कर्तव्य का प्रतिपादन किया है जिसका पालन करने मनुष्य तर और परलोक में समस्त दुखों से छुटकारा पा जाते हैं महाभारत शांति परमड़ी राजधर्मानुशासन परमड़ी दुर्गा चितरण नाम दशाधिक शमोध्या इस प्रकार महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दुर्गातरण नामक एक सौ दसवां अध्याय पूरा हुआ